और अभी कंप्यूटर्स में अपनी जो है विशेष रुचि रखती हैं और उसी की पढ़ाई कर रही हैं तो आप सभी की तरफ से कृष्णा टाक का टा बहुत बहुत स्वागत थैंक यू कैसे हैं आप मैं बहुत ठीक हूँ आप कैसे हैं बहुत अच्छे हैं और आपको देखकर और अच्छे हो गए <laughs> <laughs> और मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार के बारे में बताइए जी मेरा नाम है कृष्णा टांग और मैं हूँ गांधीनगर गुजरात से आ, मैंने अभी ख़त्म किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग और अभी मैं मास्टर्स के लिए जाने वाली हूँ यूएसए और मेरे घर में मेरे मम्मी और पापा हैं हम तीनों रहते हैं गांधीनगर में ही मैं बचपन से वहाँ पे ही रहती हूँ पापा मेरे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में जॉब करते हैं और मम्मा हाउस है बहुत अच्छा सिटी गांधीनगर वो बहुत पीसफुल है जैसे ये माउंट आबू है अच्छा हाँ तो वो हम सालों से वहीं पे रहते हैं जी जी जी अच्छा परिवार में कौन सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है आपको वैसे हम तीन ही हैं तो मम्मी पापा दोनों ही है पर सबसे ज़्यादा अटैचमेंट मम्मी के साथ है पूरा दिन मैं उनके साथ होती हूँ मैं पूरी शेयर करती हूँ बातें पूरे दिन से मैं कॉलेज से आ, आती हूँ स्कूल से जाके आती थी तभी भी मैं पूरा शेयर करती हूँ मम्मा के साथ कि ये है वो ये हुआ वो हुआ और वो ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत है कि वो सब समझाती है मुझे कि ऐसा करो वैसा करो स्कूल में तो छोटे बच्चे होते हैं तब क्या होता है कि झगड़े होते हैं ये होता है <laughs> तो वो ही मुझे समझाती है और सब कुछ उनसे ही होता है अच्छा अच्छा चलिए मम्मी के साथ आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी है और प्यार भी है और उनके साथ काफ़ी समय आप बिताते हैं तो अब जब यू जाएंगे तो उनको लेके जाएंगे <laughs> नहीं मैं मास्टर्स <laughs> के लिए जा रही हूँ तो अकेले ही जाना पड़ेगा पर मम्मी पापा दोनों साथ में ही हैं फिर अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी है तो वीडियो कॉल वैसे सबके थ्रू हम जुड़ जुड़ेते रहेंगे पर साथ में नहीं लेके जा सकती <laughs> वो है पर आ, अभी क्या है कि मेरे, मेरे ड्रीम्स हैं तो वो सब तो मुझे करने हैं और हमेशा से मेरे मम्मी पापा दोनों का मेरा सपोर्ट रहा है कि मुझे कभी किसी बात का ना नहीं बोला मैं आ, अकेली लड़की हूँ मतलब ओनली चाइल्ड हूँ फिर भी मुझे कभी कुछ ना नहीं बोला कि हाँ नहीं जाओ वैसे सब जो भी करना है वो पहले से ही है और पापा का पूरा सपोर्ट है किसी भी बात में हो टेक्निकल से लेके कुछ भी हो पापा भी पूरा सपोर्ट देते हैं <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट आपको मिलता है और जैसे करियर के लिए अगर मैं बात करूं तो करियर में कंप्यूटर साइंस ही क्यों चुना उसके पीछे कोई रीज़न है हाँ एक्चुअली जब 11 ट्वेल्थ मेरा ख़त्म हुआ तभी आ, था कि मुझे पहले से ही मैथ्स मेरा बहुत अच्छा है हुँ, हुँ. तो मैथ साइंस में बहुत इंटरेस्ट भी था मेरा तो फिर इंजीनियरिंग तो करना ही है और सबसे बेस्ट मेरे लिए कंप्यूटर साइंस है और मुझे उसमें आगे जाना है अभी मेरा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ऊपर मैं आगे जाना चाहती हूँ जो आजकल के जो सबसे आ, क्या बोलते हैं हॉट टॉपिक्स है, है हाँ उससे ही पूरा सब कुछ होता है तो मुझे पहले से ही मेरा था कि मुझे मेरे देश का नाम रोशन करना है मुझे सब कुछ अच्छा करना है जो टेक्नोलॉजीज यूएस और कनाडा सब बाहर की कंट्रीज़ में जो है वो सब उस लेवल का मुझे यहाँ पे लेके आना है इसीलिए मैं बाहर जा रही हूँ ताकि मैं पढ़ के आऊँ अच्छा नॉलेज लेके कर और बाद में यहाँ पे देश में सेवा करूँ क्या बात है बहुत ही अच्छा सपना आपका है और हम चाहेंगे बहुत जल्दी आपका यह सपना पूरा हो Thank और you. बहुत अच्छी तरह से so <laughs> तो हो तो चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में हम सुन रहे हैं कृष्णा टांग को और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने तो एक अपना जो है करियर को बिल्कुल क्लियर है उनका फोकस क्लियर है कि उन्हें क्या करना है तो इसीलिए हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं तो कई बार हमारा जो है फ़ोकस क्लियर नहीं होता कि हमें क्या बनना है क्या करना है तो यहाँ पर कृष्णा को जो है अपना पूरा फोकस क्लियर है कि मुझे यही चीज़ करना है और इसके लिए मुझे मास्टर्स करना है तो इसीलिए मम्मी पापा से छुट्टी लेकर वो मास्टर्स करने के लिए यूएस जा रही हैं और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं हैं और मैं चाहूँगा जैसे गांधीनगर की बात आपने की गांधीनगर में बचपन से रह रहे हैं और कुछ वहाँ के टूरिज्म पॉइंट्स होंगे वो बताइए हाँ गांधी नगर में सबसे फेमस पहले से सालों से है अक्षरधाम वो स्वामी नारायण का टेम्पल है वो बहुत फेमस है उसका सब म्यूजियम है फिर वाटर शो है उसमें सारी स्टोरी बताई है नचिकेता की और पूरी लाइफ की आध्यात्मिक वैसे सब स्टोरी है तो वो बहुत फेमस है पहले से जब भी कोई आता है तो सबसे पहले बोलता है कि अक्षरधाम जाना है और अभी थोड़े सालों पहले महात्मा मंदिर हुआ जो पूरे पूरे वर्ल्ड की और पूरे इंडिया में जो एमओयूज़ और वो सब होते हैं नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया है नहीं, नहीं। तो वो सभी कॉन्फ्रेंसेस सभी वहाँ पे होती है और एक महात्मा मंदिर में वो है पूरा गांधी जी का सब कुछ जानने का है उनकी पूरी लाइफ स्टोरी और वैसा सब एक म्यूज़ियम भी है दांडी कुटीर नाम है उसका तो वहाँ पर सब कुछ वो ऐसा है जहाँ पे बच्चे लोग जा सकते हैं बड़े और बुज़ुर्ग सब लोग जा सकते हैं और सबको जो आजकल क्या होता है कि किसी को पता नहीं होता अपने पुराने ज़माने का कुछ भी नहीं, नहीं, नहीं। तो वो उनको सब पता चलता है वहाँ पे गांधी जी ने और और भी फ्रीडम फाइटर्स है उन्होंने क्या सब कुछ किया कैसे किया तो उनका पूरा स्टोरी है तो वो भी बहुत अच्छा एट्रैक्शन अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है तो वो, वो कहाँ पर है नज़दीक है आ, हाँ वो गांधीनगर के सेंटर में ही है ऑलमोस्ट एक दो किलोमीटर जो गांधीनगर का मेन सेंटर है उससे एक दो किलोमीटर ही दूर है तो आसानी से जा सकते हैं कोई भी अच्छा अक्षरधाम कितनी बार आपने देखा <laughs> मैं तो छोटी थी तब से हूँ तो मैंने तो बहुत टाइम देखा है और घर पे भी गेस्ट आते हैं उन सब को लेके जाते हैं फिर दिवाली होती है तो वहाँ पे पूरे टेन थाउजेंड दिए कि ऐसे लगाते हैं वो लोग तो सब डेकोरेशन करते हैं तभी भी बहुत होता है और नरेंद्र मोदी जी जब वहाँ के मुख्यमंत्री थे तभी वो आते थे मिलने वहाँ पर सब नॉर्मल पब्लिक को तो हाँ हाँ हा, सब आते थे तो वो भी बहुत अच्छा था तो हमारा तो जाना ऐसा होता रहता है और वहाँ पे बच्चों के लिए भी राइड्स और वैसे सब बहुत है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिर है सबको भी वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है अच्छा अक्षरधाम में आपको क्या अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा मुझे उसका जो म्यूजियम है वो बहुत अच्छा लगता है Uh, क्योंकि वो म्यूज़ियम में पूरा उन्होंने वो उनकी स्टोरी और सब दिखाया है और सब लाइफ uh, वैल्यूज़ वो लोग सिखाते हैं जैसे वहाँ पे मेरे को एक बहुत अच्छी uh, मूर्ति जैसा है जिसमें uh, उसका मैसेज है कि यू आर दे क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी लाइक आप अपने आप को हाँ खुद हाँ खुद के शिल्पकार है आपको जैसा बनना है वो आपके ऊपर है कि क्या बनना है क्या करना है आपको होना चाहिए कि uh, अपने आप के लिए मैं क्या करूँ uh, सब कुछ तो वो बहुत अच्छा मैसेज है तो वो मेरा फेवरेट है सबसे <laughs> चलिए कृष्णा जी बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक में गीत सुनते हैं तो आपका पसंदीदा गीत सुनाइए मुझे बहुत तो पता नहीं है पर जिंदगी के जैसे वो टाइप के कोई भी सॉन्ग आप चला दो <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता आवश्यकर्ताओं हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और आप अलग अलग, अलग म्यूज़िक सुनते हैं लेकिन अभी आपको याद नहीं आ रहा तो जैसे आपने कहा जिंदगी तो जिंदगी पर एक बहुत ही खूबसूरत गीत है ज़िंदगी प्यार का गीत है इस गीत को सुनते हैं तो खास कृष्णा के लिए ये हमारी तरफ से डेडिकेट करते हैं आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मिस रहो करो रेडियो मधुबन नाइंटी पॉइंट फोर एफ एम साहोता रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आज के हमारे खास मेहमान यंग स्टार कृष्णा टोंक हैं जिनसे बातें हो रही हैं और गांधीनगर से बिलोंग करते हैं गांधीनगर में बचपन से रहे हैं और गांधीनगर का जो है पूरा इलाका उन्हें पता है जी <laughs> अच्छा टूरिज़म छोड़ के गांधी में और क्या विशेष है जो दूसरे सिटी से अलग करता है जैसे कि गांधीनगर कैपिटल है गुजरात का तो वहाँ पे विधानसभा है जहाँ पे पूरी गुजरात की असम्बली का सब कुछ होता है जो भी नेताएं हैं गुजरात के मिनिस्टर सब वहाँ पे रहते हैं गांधीनगर में तो वो ऑफिशियल है सिटी कैपिटल uh, है तो सचिवालय और वो सब है तो सब जो uh, कारोबार होता है पूरा गुजरात का वो सभी गांधीनगर से होता है <laughs> इसलिए थोड़ा सा यूनिक है वो हाँ, हाँ. और पहले गांधीनगर जंगल था वो सिटी पहले से नहीं था वो जंगल था फिर उसमें से बनाया है तो गांधीनगर का स्ट्रक्चर भी बहुत ऐसे स्ट्रक्चराइज्ड है उसमें सेक्टर्स है, है हाँ प्रॉपर प्लान से बनाया गया प्रॉपर प्लान से बनाया है सिटी का तो से... अच्छा एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे स्कूल या कॉलेज लाइफ में हर साल एक बार पिकनिक तो होता है हाँ आपका पिकनिक के माध्यम से कहाँ कहाँ किस किस जगह पे घूमना हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बताइए जी मैं स्कूल में थी तभी जो सरदार सरोवर डैम है जहाँ पे अभी स्टेचू ऑफ़ यूनिटी बना है तब तो नहीं बना था पर हम लोग छोटे थे तब गए थे तो वो बहुत अच्छी मेमोरी है वहाँ पे डैम पे गए थे फिर पावागढ़ है वो मंदिर है महाकाली माता का वहाँ पे गए थे फिर गार्डन और बरोड़ा में है कमाटी बाग वैसे सब जगह पे गए थे फिर दिल्ली गए थे एक बार जहाँ पे जो अक्षरधाम और वो सब है वो देखा था दिल्ली में सब कुछ जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो देखे थे हुँ, हुँ, फिर आ, गए थे हम लोग हरिद्वार वहाँ पे गंगा आरती किया था सब ने? हाँ। <laughs> वो सब बहुत अच्छी मेमोरीज है जी, जी, जी। आ, कुछ खास ऐसी यादें हो जहाँ से आपको ऐसा लगता है कि समथिंग इज डिफरेंट आपके जो पिकनिक स्पॉट में जहाँ भी आप गए हैं कुछ अलग जो यूनिकनेस लगा हो हाँ वो ज, आ, मैंने बोला सरदार सरोवर डैम तो वहाँ पे जाके ऐसे फील वो इतना बड़ा है और वहाँ पे सब पानी का और बहुत है तो वहाँ पे जाके आपको फील होता है कि आप कितने छोटे हो आपको ऐसे इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो तो आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी है आपको पूरा टेंशन है आप में ये है वो है पर वहाँ पर जाके आपको फ़ील होता है कि आप कितने छोटे हो आ, वो वैसी जगह है तो आपकी जो पर्सनालिटी है जो भी है वो सब कुछ उसके सामने कुछ भी नहीं है अच्छा तो कुदरत का करिश्मा <laughs> कितना बड़ा है कितना है कि आपको बहुत छोटा फील करवाता है कि नहीं आपकी परेशानी और वो सब सिर्फ आपके दिमाग में है आप जैसा सोचोगे जैसा पॉजिटिव रहोगे उतना अच्छा होगा हम्म हु, चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और जिस तरह की बातें आपने कही और कुदरत के साथ जुड़ने के बाद ऐसा लगता है कि हम बहुत छोटे हैं कुदरत कितना बड़ा यूनिक है और बहुत ही प्रीसीस है ब्यूटिफुल है और बहुत ही अलग चीज़ उसमें है जो हम सभी को बांध के रखा है तो वही आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि इन फ्यूचर जैसे कि आप अभी कंप्यूटर साइंस से ही कर रहे हैं और इसके लिए आप इंटेलिजेंस जैसे कहा आप उस पर काम करने वाले हैं इसके बाद किस तरह से खुद का बिजनेस करेंगे या फिर आप नौकरी करेंगे कैसे जी मेरा बचपन से सपना था कि मैं आ, स्पेस के जो रिगार्डिंग जो भी ऑफिस और ऑर्गेनाइजेशंस है उस पर काम करना है तो अनडाउटबली मुझे आ, इंडिया वापस आके मुझे देश की सेवा करनी है तो इसरो और वो डीआरडीओ है जो डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें काम करने की बहुत इच्छा है और अगर मैं वहाँ पे भी रही तो भी मुझे वो स्पेस के रिलेटेड जो भी है उसमें काम करने की बहुत इच्छा है और फिर आईटी कंपनीज है जैसे एम सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ है गूगल है फेसबुक है फिर आ, और कर, वैसे सब कंपनी में मुझे बहुत इच्छा है तो पहले तो मैं जॉब करना चाहूँगी फिर थोड़े सालों बाद मेरी इच्छा है कि जब मैं पूरा अपने आप पर हो जाऊँ तब मुझे एक कंपनी खोलनी है जो सब डिवाइसेस और सब बनाए और वो उस कंपनी में सिर्फ लड़कियाँ ही काम करें मतलब वुमेन एम्पावेंट का बहुत है मुझे जो पूरे जो सब लोग अभी बोलते हैं कि नहीं ये लड़कियाँ सब कुछ नहीं कर सकती तो वो मैं नहीं मानती मुझे है कि नहीं करना है और वो कंपनी भी मुझे चलानी है जो पूरी लड़किया महिलाएं मै, चला। चलाए हाँ। <laughs> आप पुरुष को पीछे कर देंगे हमारे <laughs> <laughs> सब श्रोता पुरुष मित्र अगर सुन रहे तो आप <laughs> नहीं सब इक्वालिटी का है कि ऐसे नहीं है कि गर्ल्स भी नहीं कर सकती कर सकते है सब लोग मिलजुल के करें तो बहुत अच्छा है हाँ, ये ठीक है मिलजुल के करे <laughs> तो चलिए हमारे श्रोता सुनकर थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहे होंगे लेकिन मिलजुल हम सभी को आगे बढ़ना है हमारे अंदर कुछ क्वालिटी टीज़ हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ इस तरह से यूनिकनेस अगर हम लोग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें जो है बहुत ही अच्छा फील कराता है और दूसरों को भी मोटिवेशन देता है ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ महिलाओं को ही आगे कर रहे हैं लेकिन महिलाएं क्या कर सकती हैं ये दिखाने के लिए वो चीज़ें हम लोग यूनिकली कर सकते हैं बाकी महिला पुरुष सब मिलकर अगर काम करते हैं तो इस देश का जो है बहुत ही हम तरक्की कर सकते हैं और आज सबसे ज़्यादा इस दुनिया में अभी वर्तमान समय में जो चीज़ें आप देख रहे हैं तो किस जगह पे कमी है किसको पूरा करना चाहिए वैसे देखा जाए तो अभी महिलाएं की संख्या बहुत कम है पूरे सारे फील्ड में जैसे बोलते हैं कि आईटी फील्ड है तो वो कंप्यूटर है तो वो सिर्फ गर्ल्स के लिए अच्छा है पर उसमें भी देखा जाए तो नंबर कम है फिर पॉलिटिक्स है तो उसमें भी महिलाएं बहुत कम जाती है पर देखा जाए तो उनका जजमेंट पावर है उनका जो वो डिसीजन पावर सब कुछ ज़्यादा बेटर है वो लोग पूरे जैसे हम देखते हैं कि पूरे घर का सब कुछ मैनेज करती है मम्मा तो उससे देख सकते हैं कि हाँ वो एक घर का संभाल सकती है तो क्यों नहीं पूरा देश संभाल सकती पूरी कंपनी संभाल सकती सब कुछ संभाल सकती है तो उसमें अभी कम है तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि लड़कियां और गर्ल्स का सब कुछ आ, हो उनको सपोर्ट मिले।, मिले अच्छे से तो वो बहुत कुछ कर सकती है आगे <laughs> <laughs> चलिए आपकी जो बातें हैं वो मेरे समझ में आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूरे विश्व में अगर देखते हैं तो किसी भी फील्ड में कहीं ना कहीं क्वान्टिटी जो है महिलाओं की कम है तो वो बराबरी के पे होना चाहिए ऐसा आपको लगता है और साथ ही इस साथ इसमें जो है ख़ास करके हमें आगे आना पड़ेगा यानी जो लड़कियाँ हैं जो पढ़ाई कर रही हैं वो सिर्फ घर तक सीमित ना होकर कुछ ऐसे काम करें जो समाज में भी अपना नाम कर सके समाज को भी कुछ अपनी सेवा दे सके और बहुत अच्छी बात आपने बताया कि एक माँ के अंदर जैसे घर संभालने की पूरी क्वालिटी होती है खाना बनाने से लेकर बच्चों को संभालने तक इवन मार्केटिंग भी करके लेके आती हैं जो भी चीज़ें घर के लिए ज़रूरत हैं हाँ। तो ऑलराउंड उनके पास सारी नॉलेज है तो उस नॉलेज का पूरी तरह से उपयोग होना चाहिए समाज में भी कंपनीज़ में हो या किसी भी फील्ड में चाहे पॉलिटिशन्स क्षेत्र में हो या कहीं भी किसी भी जगह इस तरह से जो महिलाएँ हैं उनका योगदान हो तो वो चीज़ें सवर जाएगी सुंदर बन जाएगी और अच्छा बनेगी और मजबूत बनेगी क्योंकि आजकल देखते हैं कि कुछ चीज़ें नहीं बनती हैं तो टूटती ज़रूर है टूटती इसलिए क्योंकि कहीं कही ना कहीं वहाँ पर एक संभालने वाली जो आ, मदर का जो रोल है वो कहीं कही ना कहीं मिसिंग है इस वजह से ये चीज़ें होती हैं तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका और मुझे भी अ, अच्छा लगेगा और मुझे एक मैसेज भी देना है सारे पेरेंट्स को जितने भी है कि वो लोग अभी भी बहुत से एरियाज़ और है पूरे देश में कि वहाँ पे नहीं जाने देते लड़कियों को बाहर उतना नहीं करने देते काम पढ़ाई किया ट्वेल्थ तक किया कब कभी ग्रेजुएशन तक किया फिर घर पे सीमित होके ऐसे तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि आप ऐसे मत करो उनको जो करना है वो करने दो और कभी कैसा होता है कि वो फोर्स करते हैं कि नहीं आ, मेरा बैकग्राउंड मैं टीचिंग फील्ड में हूँ तो आप मेरी बेटी भी टीचिंग मेरी teaching बेटी नहीं भी नहीं प्रोफेसर बने <laughs> आ, मैं प्रोफेसर हूँ तो मेरी बेटी का साइंस होना ज़रूरी है आ, वरना मेरी रेपूटेशन ख़राब होगी तो वैसा नहीं होता सब लोग कर नहीं पाते उनकी इच्छा भी नहीं होती तो वैसे मत करो उनको करने दो जो भी करना है उनका जो रुचि है उनका, उनका जो, जो हाँ क्योंकि वो करेंगे तो उनको आगे बढ़ेंगे मतलब अगर साइंस भी लेके फिर कुछ नहीं करे तो उससे बढ़िया है कि उससे बढ़िया है कि वो आर्ट्स लेके कुछ अच्छे पोइट बने या जो भी है वो बन सके उनकी रुचि है वहाँ पे कृष्णा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि कई बार जो है माता पिता अपने बच्चों को का और ख़ास लड़की होगा तो उसको ज़्यादा पढ़ाई में या उसकी रुचि की तरफ कम इंटरेस्ट दिखाते हैं जबकि होना चाहिए उनकी रुचि की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया और उनको सपोर्ट करें और उनका जो क्वालिटी है उनका जो रुचि है उस सब्जेक्ट में उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए और ऐसा करने से वो एनहेंस हो जाएगी वो अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर पाएगी और एक यूनिकनेस लोगों के बीच में ला सकती है तो ये बात आप बताना चाहते हैं तो हमारे माता पिता बड़े बुज़ुर्ग अगर सुन रहे हैं तो आप ज़रूर लड़कियों को उनकी रुचि के अनुसार काम करने के लिए आगे बढ़ाइए और कहीं ऐसे चीज़ें होते हैं कई लोग फिल्मों में काम करना चाहते हैं टीवी में काम करना चाहते हैं तो उसमें भी उनको जाने दीजिए आज पर नहीं पहले जैसा कि कुछ मिस हो जाएगा आज फिल्म इंडस्ट्री भी एक सिक्योर जो है काम देता है इवन दूरदर्शन हो वहाँ पर भी एक सिक्योरिटी है वो सारी चीज़ें सेफ है ऐसा नहीं कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाता है सेफ़ है सिर्फ़ इतना ही कि आप प्रॉपर नॉलेज के साथ प्रॉपर गाइडेंस के साथ उनको वहाँ पर छोड़ दें उनको वहाँ तक भेजें तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और आशा करता हूँ आप सभी एन्जॉय कर रहे हैं कृष्णा की बातें सुनकर तो चलिए फिर से मैं कृष्णा को बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएं करता हूँ यूएस जाके वो अपने सपनों को साकार करके हमारे भारत देश में आए गांधीनगर से फिर एक नई रोशनी की शुरुआत करें <laughs> तो चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो बस्कर रहो मैं शुक्र मनावा जी जो धर तेरा पाया जी मैं शुक्र मनावा जी जो धर तेरा पाया जी मुझे तेरा प्यार मिला हाँ तुझ जो दर तेरा अब है तेरा